उत्पत्ति प्रकरण सूर्य के अस्त समय का राक्षस और वेतालो से परिपूर्ण संध्या का और रात्रि में अत्यंत रणभूमि का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा श्री रामचंद्र जी तदुपरांत अस्त्र शस्त्रों के तेज से जिसका पराक्रम मंद पट गया है ऐसे रक्त से लतपत वीर के समान स्वच्छ आकाश में मंद प्रताप वाले अस्त चलोन्मुख अतएव लाल सूर्य को काल ने समुद्र में डूबा दिया पहले आकाश रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित रणभूमि के रुधिर की कांति ने सूर्य रूप अश्वारोही का सीर कटने पर आकाश का त्याग कर दिया क्षणभर के लिए संध्या ने आगमन किया पृथ्वी पाताल आकाश और दशो दिशाओं से प्रलय काल के समुद्र की जलराशि के तुल्य वेताल जो संपूर्ण दिशाओं का परिवेष्टन करने से वलयाकार प्रतीत होते थे और खूब करताल बजा रहे थे सान में रखकर खूब तेज की गई अंधकार रूपी तलवार से दिन रूपी गजराज का मस्तक काटने पर संध्या राग रूपी रुधी रुधीर से लाल तारामंडल रूपी गज मौक्ति बिखर पड़े जैसे प्राण रहित मोह से अंधकारमय अंधकार जीवनावस्था में जीवन से प्रेम करने वाले मृतकों के हृदय में प्राणों द्वारा शब्दायमान कमल संकोच को प्राप्त होते हैं वैसे ही हंस जीव जिनसे हट गए हैं अंधकार से अंधे बने हुए जलपूर्ण तालाबों में पहले भवन आदि के कारण शब्द कर रहे कमल संकोच को प्राप्त हो गए जिनके पंख देह से कटे थे और जो क्लेश से ऊपर ऊपर को अपनी गर्दन किए थे ऐसे परी पक्षीगण मृत योद्धाओं के शरीरों में आयुधों की नाई घोसलों में क्षणभर में निद्रा देवी की गोद में पहुंच गए जैसे वीरों के पक्ष में विजय लक्ष्मी का हृदय खिल जाता है वैसे ही समीपवर्ती चंद्रमा के सुंदर आलोक से युक्त कुमुद आदि फूलों का हृदय खिल उठा जैसे रणभूमि रुधिर रूपी जल से परिपूर्ण होती है उसमें योद्धाओं के अंगों में बाण छिपे रहते हैं और मुख रूपी कमल मान रहते हैं, वैसे ही कमलों के तालाब संध्या की लालिमा के प्रतिबिंबित होने से लाल जल से भरे थे कमलों में भवरे, भवरे बंद थे और उनके मुख के तुल्य कमल संकुचित हो गए थे ऊपर आकाश रूपी तालाब तारा रूपी कुमुदों से विभूषित हुआ और नीचे का जल तालाब कुमद रूपी ताराओं से चमकने लगा जैसे बांध से रहित जल चारों ओर फैल जाता है वैसे ही अंधकार में पहले बिछड़े हुए फिर मिलने पर भी पहचान न सकने के कारण एक दूसरे से डरे हुए जीव चारों ओर भागते थे <laughs> गा रहे वेतालो के झुंड से रणस्थली परिपूर्ण थी और उसमें जहां तहां नरक अंकालों के अंक में बैठे हुए और बस रहे सफेद चील और कौट लिया करते थे रणभूमि में काष्ठ की अनेक चिताए जल रही थी उनकी ज्वालाओं से युक्त वह तारागनों के सह से परिवेषित आकाश मंडल के समान तबक रही थी वहां पर पक रहे तथा पचपच शब्द कर रहे मेदा और मांस से पूर्ण अग्नि थी सर्वांग की हड्डियों के टूटने से शब्द करती हुई अनेक चिताएं वीरों की नाई प्रधान रूप से स्त्री जल क्रीड़ाओं की तरह चिताओं में छिर रही थी वह कुत्ते कौए, यक्ष और वेतालों के कर्णकटू कटु से भीषण थी प्राणियों के गमन और आगमन से उड़ते हुए वनों की तरह थी डाकिनिया वहां पर रुधिर मांस चरबी और मैदा के हरण में व्यग्र थी वहाँ पर पिशाचो ने जो मांस खाया था वह उनके ओटो से गिर रहा था बीच बीच की चिताओं में पिशाचो द्वारा खून से भरे हुए शव देखे जा रहे थे पुतनाए अपनी गोद में बड़े बड़े शवों को ले जा रही थी वहां पर उद्दद, उद्यतन नृत्य में, नृत्य में उग्र कुमांडो के यानी ऊंचे पेट वाले पिशाचों के मंडल के बड़े बड़े उधर थे शवों के मुख के पास प्रलाप गनाई छम छम ज्वाला के शब्द हो रहे थे मैदा और रुधिर के, के गिले धुए से वह रणभूमि मेघयुक्त सी थी वहां पर रूपिका यानी एक प्रकार की पुतना बह रही रुधिर नदी के वेग में जमकर खड़ी हुई अतएव भूचरी सी मालूम पड़ रही थी वहां पर नाना प्रकार के वेताल शव पिंजरों को खींचने में अपने कुल के अनुरूप भर रहे थे मरे हुए हाथियों के उदर रूप पालने में वेतालों के बालक सो रहे थे एकांत एकांतरण प्रदेश में राक्षस अपनी पान क्रीड़ा में व्यस्त थे मदोन्मत्त वेतालों में परस्पर कलह होने, के होने पर चिताओं के, के आधे जले काष्टों द्वारा हुए उनके संग्राम से सारी रणभूमि वायु बह रहे, रुधिर और वसा की की की मिश्रित गंध से से युक्त था। एक प्रकार की की पे से निकले हुए रट -रट शब्द हो रहे थे। आधे पके हुए शव के आस्वादन में लुब्ध यक्षों का कलह बढ़ रहा था बंग कलिंग अंग तरंग आदि देशों के पुरुषों के ऊंचे ऊंचे शरीरों में राक्षस और चील आदि पक्षी मांस भक्षार्थ चिपट रहे थे तारापात के तुल्य दातों से हंस हस रही रूपिकाएं सम्मूहस् मूर्तिमती ज्वालाओं से युक्त सी प्रतीत हो रही थी रुधिर के मारे उछलकर भूमि में गिर रहे वेतालों के बीच में खून पीने वाली पुतनाएं परिहास कर रही थी वहां पर योगिनी गण के नायक पिशाचो द्वारा आहत होकर समीप में आ रहे थे चारों चारों ओर बिक्री वो भी रूपी द्वारा वादन किया जा रहा था वहां पर पिशाचों की वासना से पिशाच बने हुए मनुष्य उछलकूद दर्शन से जनित अपूर्व भय से अच्छे अच्छे योद्धा मृतप्राय हो रहे थे कहीं पर बेतालो और राक्षसों के आनंदोत्सव मनाए जा रहे थे पुतनाओं के कंधों से गिरे से निशाचर भी भयभीत हो रहे थे आकाश से टकराने वाले अपूर्व भूतों के पिटारों से सारी रणभूमि व्याप्त थी वहां मर रहे मनुष्य के मांस को बड़े प्रयत्न से छीन रहे थे भक्ष की अपेक्षा रखने वाले अपने अपने पक्षों में वहां पर शवों की राशि बिखरी गई थी लोमड़ियों के मुख से निकली हुई अग्नि की ज्वालाओं से पूर्ण संज्ञा को प्राप्त हुए और खून से लथपथ पुरुषों के से चारों ओर रणभूमि ऐसी प्रतीत होती थी मानो नए नए अशोक पुष्पों के गुच्छ गुच्छे उड़ रहे हो वहां पर वेतालो के बालक कबंदों के कटे हुए कंधों में क्रीडा व्यग्र थे यक्ष राक्षस पिशाच आदि के आकाश में उड़ रहे उल्मि अर्ध दग्ध काष्ट दीप्त हो रहे थे वहां पर आकाश पर्वतों के निकुंज और गुफाओं के मध्य में पिंड के समान घने तमोरूप मेघों का समूह था।, था चंचल प्राणियों के वेग से आकुल अतएव प्रलय काल के वायु से लोक लोको में रहने वाला रहने वाले जल और उसके और उनके उपकरण जिसमें कपाए गए हैं ऐसे ब्रह्मांडों के तुल्य वर्णांगन था उन्ताल, समाप्त। उत्पत्ति प्रकरण चालीसवासर्ग राजा विदुरथ के सोने पर सरस्वती और लीला का गृह प्रवेश और आतिवाहिक देह का तत्व वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा भद्र श्री रामचंद्र जी निशाचरो के कारणामो से अत्यंत घोर ऋणांगण में यमदूतों और अनिकृष्ट श्रेणी के जीवों की यानी भूत पिशाच आदि की चेष्टाओं के के दिन में मनुष्यों आचरण की नाई पूर्वोक्त प्रकार से संपन्न होने पर हाथ से पकड़ने के योग्य यानी निबिड़ अंधकार राशि से जिसमें सांप सांप दीवार बनी थी ऐसे रात्रि रूपी घर में भक्ष पदार्थों की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होने पर वस्त्र पसार कर मांगना जिनसे कोशो कोशो दूर भाग गया था ऐसे भूतगणों के क्रीड़ा करने पर निद्रा से आक्रांत दशो दिशाओं में अंधकार का संचार होने पर कुछ खिन्न से हुए उदराशय लीलापति ने प्रात काल के कार्य में सलाह देने में दक्ष मंत्रियों के साथ भी विचार किया तदनंतर चंद्रमा के सदृशाकर वाले बर्फ के सदृश शीतलन शयन पर नेत्र कमलों को बंद कर एक क्षण में निद्रा की गोद में विश्राम लिया तदनतर उन दोनों ललनाओं ने पूर्वोक्त आकाश को छोड़कर उस घर में जैसे वायु सुरा से कमल की कली से के अंदर प्रवेश करता है वैसे ही झरोको से सुराखों से प्रवेश किया श्री रामचंद्र जी ने कहा विद्वन्न मुद्य विद्वन, विद्वन मु, मुरद इतना बड़ा चार हाथ का यह शरीर कमल की तांत की समान सूक्ष्म सुराख से कैसे जल्दी प्रवेश कर गया? श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे अनग जिसको यह ब्रह्म रह रहता है कि यह शरीर आदि भौतिक है उस पुरुष का यह शरीर सूक्ष्म से नहीं जा सकता इस शरीर ने मुझे यहाँ प्रवेश करने से रोक दिया अतः इस छिद्र में मैं नहीं समा सकता क्योंकि मनुष्य शरीर का स्वभाव ऐसा ही है जिसका ऐसी बुद्धि आत्मा को देह स्वरूप समझती है वह आगमन का ही अनुभव करता है किंतु जिस पुरुष को मनुष्य देह में तादात में बुद्धि न होने और मेरा एकमात्र आतिवाहिक शरीर है यह निश्चय होने के कारण पहले ही पह, पहले की दृढ़ वासनाओ से अत्यंत सूक्ष्म छिद्र में भी जाने में मैं समर्थ हूँ ऐसा सैकड़ों बार अनुभूत है वह पुरुष उत्तर काल में स्थूल देह की अनुरूप निरोध आदि क्रियाओं से युक्त कैसे हो सकता है क्योंकि वह अति सूक्ष्म में गमन करने वाले चेतन का अंश स्वरूप ही है जैसे जल कभी ऊपर को नहीं जाता और अग्नि कभी नीचे को नहीं जाती वैसे चीति का भी जैसा स्वभाव है वैसा ही वह कर रहती है छाया में बैठे हुए पुरुष को ताप का अनुभव कहाँ से हो सकता है परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होने पर उससे अतिरिक्त पदार्थ का किसी को अनुभव नहीं होता। जैसी संवित है वैसा ही चित्त है संवित की संवित ही चित्त रूपता को प्राप्त हुई है यदि किसी को यह संदेह हो कि उसका अन्यथा भाव यानी संवित आकारता कैसे होता है तो इस पर कहते हैं बड़े भारी प्रयत्न से वह फिर अन्य अवस्था को प्राप्त की जाती है यह रज्जू है जो प्रयत्न पूर्वक रज्जु पदार्थ का निश्चय होने पर रज्जु में सर्प निवृत्त हो जाता है अन्यथा यानी प्रयत्न न होने पर वह जो कात्यो बना रहता है जैसी संवित होती है वैसा ही चित्त होता है और जैसा चित्त रहता है वैसी चेष्टाएं भी होती है यह बालक तक को सुविदित है फिर दूसरे को यह क्यों ना सुविदित होगा जो स्वप्न की पुरुष की नाई और मनोरथ निर्मित प्रतिमा की नाई केवल आकाश मात्र शून्यत्मक शरीर, शरीर है उसे कौन कैसे रोक सकता है वास्तव में सभी लोगों का सभी जगह चित्त मात्र ही शरीर है किन्तु कही पर हृदय में स्थित <coughs> ज्ञान के बल से वह कहीं आता हुआ सा प्रतीत होता है आता हुआ सो प्रतीत होता है वह भ्रम है वास्तव में प्राणी चित्त से अतिरिक्त नहीं है यह भाव है परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही सब प्राणियों की उत्पत्ति विनाश आदि होते हैं, जो कि आदि सृष्टि में स्वाभाविक अज्ञान और स्वाभाविक कर्म से उत्पन्न होते है स्थूल और भौतिक पदार्थ द्वैत कहलाते हैं उनका मेल यानी एक देह भावना ऐक्य होता है उसमें कारण है पंचीकरण वह बाद में होता है हे जी, आप चित्ताकाश चिदाकाश और तीसरा भूताकाश इन तीनों को एक ही समझिए क्योंकि अधिष्ठान सत्ता के बिना उनका स्वर्ण ही नहीं होता यानी जिसका स्वर्ण जिसकी सत्ता के अधीन है वह उससे अतिरिक्त नहीं होता ऐसा नियम है यह भाव है हे श्री रामचंद्र जी आप इस चित्त शरीर को ऐसा समझिए कि इसने संपूर्ण पदार्थों में आविर्भाव शक्ति प्राप्त की है कहीं पर भी इसके लिए रोक टोक नहीं हो सकती क्योंकि उसका उदय यानी आविर्भाव संवेदन यानी पूर्व वासना और कर्म का अनुसरण करने वाले पदार्थों की स्फूर्ति के अनुसार होता है उसका स्वभाव बाहर की वस्तु का अनुसरण करना नहीं है क्यूँकी संवेदन के अनुसार ही उसकी इच्छा होती है भाव यह है कि वह रजत रूप से ज्ञात शुक्ति यानी सीप की भी इच्छा करता है शक्ति का अनुसरण कर उसकी उपेक्षा नहीं करता चित्त शरीर त्रसरेणु के भीतर प्रविष्ट हो जाता है आकाश के मध्य में स्थित होता है अंकुर के कोश में लीन हो जाता है और पल्लव में रस बन जाता है जल बीचियों में यानी लहरों में उल्हास करता है और शिलाओं के मध्य में नाचता है मेघ बनकर जल बरसता है शिला बनकर एक जगह स्थिर होता है जब इच्छा होती है तब तो आकाश में जाता है पर्वतों के अंदर स्थित तो होता है जिसमें तनिक अवकाश नहीं है ऐसा परमाणु बन जाता है वह रूप रंगों को धारण कर रहा पर्वत बन जाता है ऐसा पर्वत की जो पृथ्वी को धारण करता है दृढ़ मूल है और आकाश चुंबी है ऐसा पर्वत केवल बाहर ही नहीं होता किंतु देह के अंदर भी होता है कभी आकाश बन जाता है कभी जैसे समुद्र अपने से अभिन्न आवर्त यानी पानी की भवर रचनाओं को धारण करता है वैसे ही यह चित्त शरीर अपने स्वरूप से अभिन्न करोड़ों ब्रह्मांडों को चारों ओर धारण करता है जिसका क्रुसारी प्रबोध उद्वेग से विपर्यस्त नहीं हुआ ऐसा चित्त शरीर सर्ग के आदि में आकाशादिक्रम से महान होकर तदुपरांत प्रारब्ध कर्मासारिणी प्रवृत्त प्रवृत्ति को जानता है जैसे मृग मरीचिका आदि में मिथ्या जल का उदय होता है एवं जैसे स्वप्न में यह स्पूर्ण व्या है ऐसे भ्रम का उदय होता है वैसे ही यह आकाशात्मा भी स्वनिष्ट असत्य बुद्धि द्वारा महान होकर प्रस्तुत प्रस्तुतता को प्राप्त हुआ है महाराज जो शक्ति आपने कही उस शक्ति से युक्त हम लोगों का चित्त है अथवा नहीं महाराज जो शक्ति आपने कही उस शक्ति से युक्त हम लोगों का चित्त है अथवा नहीं पहले पक्ष में प्रत्येक चित्त में भिन्न जगत सद्रुप क्यों नहीं होगा और दूसरे पक्ष में वह चित्त से अतिरिक्त क्यों ना क्यों ना होगा क्योंकि ऐसा ही सब लोग देखते हैं। यह श्री रामचंद्र जी ने पूछा श्री वशिष्ठ जी ने कहा श्री रामचंद्र जी हर एक का जो चित्त है वह इस प्रकार की शक्ति से संपन्न है प्रत्येक चित्त में जगत का भ्रम पृथक पृथक रूप से उदित हुआ है क्षण के तुल्य अनेक जगत किसी की दृष्टि में निमेश भर में उत्पन्न होते हैं और विनष्ट होते हैं, और किसी की दृष्टि में कल्प से उत्पन्न और विनष्ट होते है इसमें आप क्रम सुनिए जिस मृत्यु रूपी मूर्छा का हरेक आदमी अनुभव करता है हे सुमते उसे आप महाप्रलय रूपी रात्रि समझिए महाप्रलय रूपी रात्रि का अंत होने पर सभी लोग अलग अलग सृष्टि का विस्तार करते हैं। जिसका जैसा ज्ञान और जैसा कर्म होता है वह तदनुरूप सृष्टि का दर्शन और अनुभव करते है भाव यह कि जैसे रोगी चित्त व्यामोह से पर्वतों का नृत्य देखता है वैसे ही जीव अनादिस्वाभाविक अविद्या के प्रभाव से उत्पन्नतीन अवस्थाओं के संकल्पों को देखता है महाप्रलय रूप रात्रि का अवसान होने पर जैसे समष्टि समष्टि चित्त शरीर भोग्य प्रपंच का विस्तार करते हैं वैसे ही चित्त शरीर प्रत्येक जीव भी मृत्यु आनंदर अपने अपने भोग्य स्वप्नादि व्यपंच का विस्तार करता है यानी अनुभव करता है श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान जैसे जीवों को मरने के बाद तुरंत स्मृति से अपने द्वारा रचित सर्ग का अनुभव होता है वैसे ही समष्टि जीव, यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा भी चिकालिक महाप्रलय के बाद अपनी यथार्थ स्मृति से सृष्ट प्रपंच का अनुभव करते हैं अतः उनकी स्मृति से उत्पन्न प्राक्तन सत्य पदार्थ ही था कल्प के, के, कल्प के सत्य विश्व के कारण हो सकते है अतः विश्व अकार नहीं है विश्व ब्रह्मा से अतिरिक्त कारण से शून्य है ऐसी जो पहले प्रतिज्ञा की थी उस मत का व्याघात हुआ यह भाव है वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी महाप्रलय में सभी हरि हर और विदेह मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, अतः पूर्व सर्ग की स्मृति का संभव ही कहा है तत्वज्ञानी हम लोग भी अवश्य मुक्त हो जाते हैं फिर ब्रह्मा आदि क्यों क्यों न क्यों न विदेह मुक्त होंगे श्री रामजी इस लोक में आपके सदृश जो अन्य जीव है उनकी मृत्यु और उत्पत्ति के हेतुभूत सृष्टि में पूर्व जन्म के मिथ्या पदार्थों के वासना अनुभव से जन्य ही स्मृति कारण होती है क्योंकि उनका मोक्ष नहीं होता मृत्यु रूपी मूर्छा के अव्य, अव्यवहित उत्तर उत्तरक्षण में अंदर तनिक तनिक उन्मेष होता हुआ भी बाहर जो जीव उन्मेष उन्मेश रही रहता है पुराण आदि शास्त्रों में उसकी वह अवस्था प्रधान यानी मूल प्रकृति कही गई है पूर्वोक्त मूल प्रकृति आकाश प्रकृति नाम से भी शास्त्रों में कही गई है यह अव्यक्त यानी मूल प्रकृति जड़ भी है और अजड भी है चित का और और न पढ़ने से से जड़ जड़ है और जड़ है और चित से अजड़ है। स्वभावतः वह विश्व बीज मूल प्रकृति ही संस्मृति और अस्मृति की यानी सृष्टि और संहार की भी मूल कारण है और वही भव के उदय और अंत की अवधि है वही व्योमात्मक प्रकृति जब प्रबुद्ध यानी चित प्रति फलित होती है अर्थात जब उसके अहंकार का उदय होता है तब तदवस्थ तद आकाश से पाच तिशा काल भूत आदि संपूर्ण भाव उत्पन्न होते हैं तदनंतर वे ही कुछ स्थूल होकर इंद्रिय रूप से उदब, उदबुद्ध होते हैं वे ही स्वप्न और जागृत में देहरूप से ज्ञात होते हैं वही जीव का आतिवाहिक स्वरूप है चिरालिग प्रयत् प्रत्यय से कल्पना द्वारा स्थूल हुआ वह वा आतिवाहिक स्वरूप बालक की नाई मैं आदि भौतिक हूँ इस प्रतीति को धारण करता है तदुपरांत स्थूल देह की आश्रित चक्षु आदि के आधीन स्थित हुई तत्त तत देश और काल के पदार्थों की कल्पनाएं उदित न होती हुई भी वायु की स्पंदन क्रिया की तुल्य प्रादुर्भूत होती है मिथ्या ही यह जगत भ्रम इस प्रकार बुद्धि को प्राप्त हुआ है यद्यपि स्वप्न में स्त्री संगम की तुल्य इसका अनुभव होता है तो भी यह असत ही है जैसे स्वप्न में स्त्री के संगम का अनुभव होने पर भी वह असत है वैसे ही यद्यपि इसका अनुभव होता है फिर भी यह असत ही है जहा पर वह प्राणी मरता है वहाँ उसी को शीघ्र देखता है वही पर इस भुवना भोग को इसी प्रकार से स्थित देखता है आगंतुक देह आदि रूप से आत्मवान हुआ सा व्योम रूपी जीव आगंतुक देह आदि को आत्मा समझकर निर्मल चिदाश में ही यह मैं यह जगत है। इस व्योमी भ्रम का अनुभव करता है उस जगत भ्रम का अनुभव करता है जो इंद्र आदि देवताओं अमरावती आदि श्रेष्ठ नगरो मेरू आदि उनके पर्वतों सूर्य चंद्र और सितारों से बड़ा मनोहर है जरा यानी बुढ़ापा मरण दुश्चिंताए शारीरिक क्लेश आदि से परिपूर्ण मृत्य लोक रूप खोकले से युक्त है इसमें अपनी इष्ट वस्तु के संपादन में और अनिष्ट वस्तु की निवारण में स्थूल सूक्ष्म चर अचर सभी प्राणी उद्योगशील है दिन रात कल्प क्षण और प्रलय समुद्र पर्वत नदियों और उनके अधिपतियों यानी अधिष्ठाता देवों से युक्त है जिस जगत भ्रम में मैं इस स्थान में इस पिता से उत्पन्न हुआ हूँ ऐसा निश्चय रहता है यह मेरी माता है यह मेरी धन संपत्ति है ऐसी दृढ़ वासना जागरूक रहती है यह मेरा पुण्य है यह पाप है ऐसी कल्पना बद्धमूल रहती है मैं पहले बच्चा था किंतु आज युवक हूँ ऐसी प्रतीति रहती है जो हृदय में विलास को प्राप्त हो रहे जगत भ्रम को देखता है यह संसार रूपी वन समूह प्रत्येक जीव में उदित हुआ है उक्त संसार रूप वनखंड में तारे ही फूल है काली मेघ घटा ही चंचल पल्लव है इधर उधर चलर चलफिर रहे मनुष्य ही मृगों के झुंड है देवता और दैत्य ही पक्षिगण है आलोक्य प्रकाश पूर्ण दिन ही फूलोकारज यानी पराग है रात्रि ही बड़े घने कु है बहुत समुद्र रूपी बावड़ी से पूर्ण है सुमेरु आदि सुमेरुआदि पर्वतोस्के ढेले है चित्तरूपी कमलबिजयानी कमलगट्टे के भीतर संस्कार रूप से बैठी हुई चित्तवृत्तिया ही उसमें अंकुर है जहाँ पर यह जीव मरता है वही पर इस प्रकार से वर्णित वनखंड को एक क्षण में देखने लगता है इस प्रकार प्रत्येक जीव में उदित हुए रूप वनखंडों में पर्वत श्रेणियों समुद्र समुदायों द्वीपों और लोकों को ब्रह्मा के अंदर देखने वाले अनेक करोड़ ब्रह्मा, रुद्र इंद्र देवता विष्णु और सूर्य चले गए है यानी नष्ट हो गए है इस प्रकार ये मिथ्या ब्रह्मांड की सृष्टिया अनेक बार बीत चुकी है बीतेगी और बीतती है जो ब्रह्म में आविर्भूत तो हुई है उन्हें गिनने की किसमें सामर्थ्य है यद्यपि बाहर विश्व स्थिर प्रतीत होता है तथापि मनन करने में, मनन करने में मन से अपनी इच्छा अनुसार जाना जाता हुआ भीतर अस्थिर स्वभाव ही प्रतीत होता है मन से मलिन होने पर मलीन और मनोरथ आदि में उत्पन्न कर दूसरी जगह रखा जाता हुआ, वासा सभी लोगों द्वारा अनुभूत होता है उसी उसी का इस समय आप अपने अनुभव से विचार कीजिए जो अखंड स्वरूप चिदाकाश है वही मन कहा गया है चिदाकाश से अतिरिक्त मन नहीं है और जो चिदाकाश है वही वही परम पद है है है जो जल है, वही आवर्त यानी आवर्त जल से अतिरिक्त नहीं है किंतु आवर्त वस्तु सत नहीं है वैसे ही द्रष्टा दृश्य की नाई स्थित है दृश्य कोई वास्तविक पदार्थ नहीं है चिदाकाश का अभूत असत्य अथवा अनादि मायाकाश में अथवा सूक्ष्मूतों के कार्यभूत चित्ताकाश में जो जीव रूप से स्फुरण है वही नाम और रूप से नाना स्वरूप को प्राप्त होने वाला जगत कहा जाता है जैसे ही इंद्रजाली की मणियां आकाश में कंचन कच, कचन यानी निस्फु बहुत प्रकार के गंधर्व नगर रूप ऊप्रों से युक्त सा होता है भाव्य कि उक्त चिदाकाशी तत्व यानी परमार्थ वस्तु है। मुझसे जिसका अर्थ यानी अधिष्ठान सन्मात्र ज्ञात है वह जगत शब्द परम अमृत यानी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अमृत अद्वय ब्रह्म है और आपसे जिसका अर्थ आरोपित सत्ता ज्ञात है ऐसा जगत शब्द परम अमृत है है ही नहीं जो तम और अहम शब्द की अभिलाषा करते हैं, वह जगत प्रभा, प्रमाता भी मुझसे जाना गया परम है। और आपका जाना गया जगत प्रमाता है ही नहीं इससे यह निश्चित हुआ कि लीला और सरस्वती देवी का शरीर आकाशवत सूक्ष्म था अतएव सर्वत्र जा सकती थी उनके अत्यंत सूक्ष्म छेद में भी प्रवेश करने में कोई रोक टोक नहीं हो सकती थी वे दोनों निष्पाप और परमात्मा की तुल्य विशुद्ध थी अपनी स्प्रूहा और कामना के अनुसार सदा यत्र तत्र आकाश में आविर्भूत होती थी इस कारण से राजा विदुत के घर में उनका गमन हुआ चिदाकाश का सर्वत्र संभव है कहीं पर भी उसका प्रतिरोध नहीं होता वही कलन होकर यानी मानसिक विषयों का अवधारण करने तक बाहर प्रसरण करने वाला बनकर यथार्थ ज्ञान होता है उस आतिवाहिक देह को सूक्ष्म ही कहते हैं उसे कौन पुरुष किस लिए और किस प्रकार से रोक सकता है यानी उसका निरोध किसी प्रकार भी नहीं हो सकता इकतालीसवा सर्ग समाप्त। उत्पत्ति प्रकरण सर्ग। सोकर जागे हुए राजा द्वारा घर में प्रविष्ट हुई देवियों का पूजन तथा राजा के वंश का पूर्व जन्म की स्मृति का और ज्ञप्ति द्वारा आत्मोपदेश का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र के के वह सुंदर हो गया उसमें स्पर्श होने पर बड़े, आ, बड़े भले लगने वाले और निर्मल सुगंधी वाले मृदु मंदार पवन बहने लगे उन देवियों के प्रभाव से राजा के सिवा घर के अन्य नर नरनारी निद्रायक्त हो गए वह सुन्दरता में नंदनवन की तुल्य हो गया व्याधि पीड़ा उससे दूर हो गई, वसंत के उल्लास से युक्त वन की नाई और प्रातः काल के किले हुए कमल की नाई रमणीक हो गया चंद्रमा के द्रव के समान शीतल की देह के कांति पटल से अमृत से सिक्त हुए हुए की नाई आल्लादित होकर वह राजा जाग उठा उसने दो आसनों पर बैठी हुई मेरू के दो शिखरों पर उदित हुई दो चंद्रबिंबों की नाई दो अपरा से चक्रपाणी भगवान गदाधर उठते है वैसे ही वह सहन से उठा उसने सोते समय इधर उधर अस्त व्यस्त हुआ माला धार और धोती को अपने अपने स्थान पर ठीक किया सिरहाने के पास रखी हुई फूल, फूल की टोकरी से दास कीनाई स्वयं ही खूब फूले फूले हुए फल अंजलि में लिए और भूमि में ही पद्मासन बांधकर बड़े विनय भाव से देवियों से यह कहा हे देवियों आपकी जय हो आप दोनों जन्म दुखमय दुख जाल और त्रिविध ताप रूपी दाह दोष से दूर करने के लिए चंद्रकांति किस है बाह्य और अभ्यंतर अंधकार से अंधकार के विनाश करने के लिए सूर्य के प्रकाश रूप है यह कहकर राजा ने जैसे कमल थे वैसे ही उनके चरणों कमलों पर पुष्पांजलि अर्पित की देवी सरस्वती ने लीला के प्रति राजा को जगाया जागे हुए मंत्री ने अप्सराओं के सदृश मनोहर रूप वाली दो देवियों को देखकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर बड़े विनय से उनके आगे उपस्थित हुआ देवी ने राजा से कहा हे hey, राजन आप कौन हैं, किसके पुत्र हो और कब यहाँ उत्पन्न हुए इस प्रश्न को सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया हे hey, देवियों यह आप लोगों का ही प्रसाद है जो जो मैं आपके सामने भी बोलने में समर्थ हो रहा हूँ अतः हे hey, देवियों आप लोग मेरे स्वामी का जन्म सुनिए पहले इक्श्वाकुव उत्पन्न हुआ राजा श्रीमान कुंद उनके कमल के सदृश विशाल नेत्र थे और उन्होंने अपने बाहुओं की छाया से आच्छादित की नई शत्रुओं और दरिद्रता से जनित दुख के निवारण द्वारा पृथ्वी का पालन किया उनका चंद्रमा के सदृश सुंदर मुखवाला भद्र रथ नाम लड़का हुआ उसका विश्वरथ नाम लड़का हुआ विश्वरथ का बृहदरथ नाम लड़का हुआ उसका सिंधुरथ नामक लड़का हुआ सिंधुरथ के लड़के का नाम शैलरथ पड़ा शैलरथ को कामरथ का नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ कामरथ से महारथ पैदा हुआ महारथ का विष्णुरथ लड़का हुआ उसका लड़का नभोरथ हुआ ये हमारे स्वामी राजा नभोरथ के महान पुण्य पुंजों से समुद्र से चंद्रमा की नाई उत्पन्न हुए पूर्ण चंद्रमा के समान इनकी निर्मला है जैसे चंद्रमा अपनी अमृतस्त्राविणी किरणों से लोगों को आल्हादित करते हैं, वैसे ही इन्होंने अमृततुल्य अपने स्नेह मधुरता उदारता दया और दया आदि गुणगुणों से लोगों को तृप्त कर दिया है ये माता सुमित्रा की कोख से उनके महान पुण्यपुंजों से श्री पार्वती जी, के, पार्वती, जी से गुहकिना ही उत्पन्न हुए है इनका शुभ नाम विदुरत है इनके विरक्त और मोक्षे इच्छु पिताश्री जब ये दस ही वर्ष के थे इन्हें राज्य देकर तप करने के लिए वन में चले गए थे हे देवियों तभी से लेकर ये धर्म पूर्वक भूतल का पालन कर रहे हैं आज हमारे पुण्य रूपी वृक्ष के फलने पर आप यह प्राप्त हुई हैं हे देवियों बड़े भारी तपादी सैकड़ों क्लेशों से भी आपके दर्शन मिलना कठिन है इस प्रकार दर्शन प्रदान रूप आपके प्रसाद से ये महाराज श्रीमान विदुरत आज अत्यंत पवित्र हो गए है यह कहकर जब मंत्री चुप हो गए और राजा नीचे मुख कर भूमि में पद्मासन बांधकर चुपचाप बैठे थे तब राजन आप विवेक से स्वयं अपने पूर्व जन्म का स्मरण कीजिए यह कर, कह रही सरस्वती ने उनके मस्तक पर हाथ से स्पर्श किया। देवी के स्पर्श करने से अनंतर पद्मकार उदयांधाकार यानी माया विनिष्ट हो गई। देवी सरस्वती के स्पर्श करने पर राजा बाहर भीतर प्रकाश हो गया। राजा ने अपने पूर्व जन्मों के वृत्तांत का जो होता हुआ में स्थित था स्मरण किया राजा ने लीला के विलास कर्तव्य के साथ साथ शरीर और एक छत्र राज्य के त्याग को कभी पहले अनुभव पथ में आरूढ़ न हुए भी देवी सरस्वती के वृत्तांत को लीला की अत्युन्नति को और अपने वृत्तांत को जाना, उसे जानकर राजा समुद्र में गोते लगाता हुआ सा में में पड़ गया। उसने अपने वन में कहा, बड़े खेद की बात है कि संसार, संसार में यह माया फैलाई गई है इस समय इन देवियों की कृपा से मुझे इसका परिज्ञान हुआ है राजा ने कहा हे देवियों यह क्या बात है कि मुझे मरे एक दिन ही वो एक ही दिन हुआ है पर यहाँ मेरी आयु बीत चली है मुझे पैदा हुआ पैदा हुए सत्तर वर्ष व्यतीत हो गए हैं मुझे इस जन्म की अनेक कार्यों का जो स्मरण हो रहा है मुझे अपने पितामह की जो याद आ रही है मैं अपनी बाल्यावस्था का जो स्मरण करता हूँ युवावस्था का जो स्मरण करता हूँ मित्रों की मुझे जो स्मृति हो रही है बंधु बांधव आदि परिवार का जो स्मरण हो रहा है सो कैसे सरस्वती सरस्वतीदेवी ने कहा राजी महामोहमयूर्छा के बाद तुरंत उसी क्षण में तुम्हारे इसी घर के उसके अधिष्टानुभूति चिदाश के माया रूप आवरण से तिरोहित होने पर गिरीग्राम वाले ब्राह्मण के घर के अंदर स्थित होने पर उक्त में उसी राजमहल में उसमें भी प्रधान राजन के अंदर आकाश में ही यह ब्रह्मांड मंडप है उस ब्रह्मांड मंडप के अंदर यह प्रत्यक्ष देखा जाता हुआ तुम्हारा जन्म आदि अपातः प्रतीत हो रहा है प्रत्येक यानी भिन्न भिन्न जगद रूपी घर ब्राह्मण ग्रह के अंदर है और मेरे भक्त तुम्हारा जीव भी ब्राह्मण के घर के अंदर है उसी ब्राह्मण ग्रह में उसी मंडप में उसका यानी तुम्हारे जीव का भूतल है उसी घर के अंदर यह परिदृश्यमान पादम संसार मंडल है वही पर तुम्हारा यह महासमृतिशाली घर स्थित है वही पर निर्मल निर्मल आकाश के तुल्य तुम्हारे चित्त में व्यवहार भ्रम का विस्तार करने वाला यह दृश्य प्रपंच प्रतीति को प्राप्त हुआ है व्यवहार भ्रम परम्परा की विस्तारक, विस्तारक जो कि सबको अनुभूत है उल्लेख करते हैं। जैसे कि यह मेरा जन्म है मेरा इक्ष्वाकु कुल है, ये इस नाम के मेरे पिता पितामह आदि पहले हुए थे मैं उत्पन्न हुआ बालक रहा जब मैं दस वर्ष का था मेरे पिता यहाँ पर राज्य में मेरा अभिषेक अगर सन्यासी हो बन बन को चले गए तदुपरांत दिग्विजय करके राज्य को कंटक शून्य यानी शत्रुविहीन बनाकर इन मंत्रियों और नागरिक नागरिकों के साथ मैं पृथ्वी का पालन करता हूँ यज्ञ क्रिया करते और धर्म पूर्वक राजा प्रजा का पालन करते करते मेरी अवस्था के सत्तर वर्ष व्यतीत हो गए है इस समय शत्रु सेना ने मेरे ऊपर चढ़ाई कर रखी है उसके साथ मेरा भीषण युद्ध चल रहा है युद्ध करके मैं घर आया हूँ इस घर में यथापूर्वस्थित हुआ हूँ ये देविया मेरे घर में प्रकट हुई है मैं इनका पूजन करता हूँ यह निश्चित बात है की पूजित देवता मनोकामना पूरी करते हैं इन दोनों में से एक देवी ने जैसे सूर्य की प्रभा कमल को विकास देती है वैसे ही मुझे यहाँ पर ऐसा ज्ञान दिया जो पूर्व जन्म स्मृति पर्द है इस समय में कृत कृत्य हो गया हूँ मैं संपूर्ण दुखों के उपरत होने से शांत होगा निरतिशय सुख की समृद्धि होने से मुक्त होगा केवल एक रस सुख ही होकर मैं स्थित होगा इस प्रकार की प्रचुर शाखा प्रशाखाओ से युक्त भ्रांति जो की नाना प्रकार के आचार विहारों और लोकांतर में गमन से युक्त है फैली है पहले जिस मुहूर्त में तुम मृत्यु को प्राप्त हुए उसी समय यह प्रतिभा अपने आप तुम्हारे हृदय में उदित हुई जैसे नदी का प्रवाह एक आवर्त का त्याग कर शीघ्र ही दूसरे आवर्त का ग्रहण करता है यानी बनाता है वैसे ही चित्त प्रवाह भी एक सृष्टि का त्याग कर दूसरी सृष्टि का ग्रहण करता है जैसे आवर्त भी अन्य आवर्त से मिला मिला हुआ और कभी बिना मिला हुआ प्रवृत्त होता है वैसे ही यह सृष्टि भी जागृत में अन्य जीवों की सृष्टि से युक्त और स्वप्न में अमिश्र यानी अन्य जीवों की सृष्टि से रहित है उस मरण मुहूर्त में चिद्रूप सूर्य जो तुम हो तुम्हारी प्रतिभा को प्राप्त हुआ असद्रूप यह जगज जाल उपस्थित हुआ है जैसे स्वप्न के एक मुहूर्त के अंदर सैकड़ों वर्षो की भ्रांति होती है जैसे मनोरथ में जीवन और मरण होते है जैसे गंधर्व नगर के नगर में भीत और भीत को शोभित करने वाले चित्रों की प्रती होती है जैसे नौका के वेग से चलने पर वृक्ष और पर्वतों का कंपन यानी चलन प्रतीत होता है जैसे अपने बात पित्त आदि धातुओं का संपात होने पर पर्वतों का चलना प्रतीत होता है और जैसे स्वप्न में अपने शिर को श का काटना दिखाई देता है जो पूर्व में कभी अनुभूत नहीं है और जो अव्यवहार है अव अव्यवहार्य है वैसे ही विस्तृत रूप वाली दुर, प्रपंच मिथ्या ही है। वास्तव में न तो, न तो तो तुम कभी उत्पन्न हुए हो और न तुम कभी मरे हो किंतु विशुद्ध विज्ञान स्वरूप शांत तुम अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो तुम इस समस्त प्रपंच को देखते से हो वास्तव में कुछ भी नहीं देखते क्योंकि विषयी जीव जीव ही नहीं है, तब देखोगे क्या क्योंकि विषयी जीव ही नहीं है, तब देखोगे क्या किंतु तुम ही निर्मल महामणि के समान और भास्कर सूर्य आदि के समान अपने स्वरूप में अपने अपने से नित्य सर्वात्म भाव से प्रदीप्त होते हो वस्तुतः न तो यह भूतल सत न यह तुम यानी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा विदुरत देह सत हो न ये पर्वत है न ये ग्राम है और न ये तुम्हारे परिजन शत्रु ही सत है न हम लोग ही सत है गिरी ग्राम के ब्राह्मण के मंडपाकाश में सभार्य लीलापति से युक्त यह भास्वर यानी दैदिप्यमान जगत प्रतीत होता है उसमें बहुत से भवनों से सुशोभित लीला की राजधानी है उक्त ब्राह्मण के गृहाकाश में इस प्रकार से जाना गया यह जगत है जिस घर में इस समय हम लोग बैठे हैं, वह उस जगत में प्रतीत होता है इस प्रकार मंडपो का जो आकाश है वह आकाश आदि से शून्य निर्मल ब्रह्म ही है उसी प्रकार मंडपो में न पृथ्वी है और न नगर ही है न वन है न पर्वत श्रेणियां हैं, न मेघ नदियां और सागर ही है केवल चित्र चिन्मात्रपूर्ण उस ब्रह्म रूप मिथ्या घर में मिथ्या पुरुष विहार करते है न लोग देखते हैं न राजा है और न पर्वत है ने कहा हे hey देवी यदि ऐसा है तो मेरे ये ये अनुचर यहाँ पर कैसे सत्य हैं वे मेरे सदृश सत्य स्वभाव आत्मा में जीव भाव से युक्त हैं अथवा नहीं जगत स्वप्न के पदार्थ की नाई प्रतीत होता है मेरे स्वप्न नर आदि सत्स्वभाव मुझ मुझ में कैसे सत्य होंगे और कैसे न होंगे यह आप मुझसे कहिए श्री सरस्वती जी ने कहा हे राजन जिन लोगों का ज्ञातव्य वस्तु ज्ञात हो चुकी है और जो शुद्ध बोध स्वरूप है ऐसे चिदाश रूपी पुरुषों की दृष्टि में से यह जगत स, यह जगत सम्बन्धी कुछ भी पदार्थ सत नहीं है जो शुद्ध बोध स्वरूप है उसे जगत भ्रम कहाँ से हो सकता है रस्सी में सर्प भ्रम के निवृत्त हो जाने पर फिर सर्प भ्रम कहाँ से होगा जगत भ्रम असत्य है यह सब भली भाति ज्ञात हो गया फिर उसकी सत्ता कैसे मरुभूमि में प्रतित वाले मृगजल के स्वरूप का परिज्ञान होने पर फिर उसमें जल बुद्धि कैसे हो सकती है स्वप्नकाल में जाग्रत से अपने स्वरूप के परिज्ञान होने पर अपना मरण कैसे सत्य हो सकता है अपने स्वप्नावस्था में अमृत पुरुष को ही अपने मरण का भय होता है मेघ रूप आवरण का विनाश होने पर जैसे शरतकालीन आकाश गिशोभा स्वच्छ हो जाती है वैसे ही आत्म से अज्ञान रूप आवरण का विनाश होने पर जिसका हृदय स्वच्छ और स्फुरीत होती हुई आत्म प्रभा से धवल और आत्मक्यापत्ति से पूर्णता रूप विस्तार को प्राप्त हुआ है ऐसे शुद्ध और तत्ववेदता पुरुष की बुद्धि में अज्ञानियों की दृष्टि में होने वाली मय और जगत ऐसी प्रतीति वस्तुता नहीं है वह वा केवल वाचिक व्यवहार मात्र है महर्षि वाल्मीकि कह, कह पर दिन बीत गया सूर्य भगवान अस्ताचल शिखर की ओर अग्रेसर हो गए और भरद्वाज आदि मुनियों की सभा वाल्मीकि जी को प्रणाम कर सायंकाल से सायंकाल के संध्या वंदना कृत्य के लिए स्नानार्थ चली गई एवं रात्रि बीतने पर सूर्य के उगते उगते मुनिमंडली सभा स्थान में आ गई सभा समाप्त उत्पत्ति प्रकरण बयालीसवा सर्ग अज्ञावस्था में जगत और स्वप्न की सत्यता का तथा वरदान पर्यंत अवशिष्ट कथा का, का वर्णन जिस पुरुष की जिस पुरुष आत्म तत्व में दृढ़ व्युत्पत्ति नहीं हुई और बुद्धि में बोध का उदय नहीं हुआ उसके लिए यह जगत असत भी परमार्थ सत है क्योंकि लोक लोक में जो अर्थ क्रियाकारी है उसी की सत्य रूप से प्रसिद्धि होती है यह भाव है जैसे असत वेताल्य विबालक को मृत्यु पर्यंत सब दुखों का देने वाला है वैसे ही मूढ़मती को सत ही सतकी नाई प्रतीत हो रहा यह असत जग मृत्यु पर्यंत सब दुखों का देने देने वाला है जैसे मरुभूमि स्थित सूर्य का प्रकाश ही मृगों की दृष्टि में सत्य जल रूप से प्रतीत हुआ मृगों के भ्रम का कारण होता है वैसे ही असत्य ही यह जग मूढ़ की दृष्टि में सत्य सा प्रतीत होता है जैसे प्राणियों की असत्य स्वप्न स्वप्न मृत्यु ही सत्य रूपिणी होकर अर्थक्रिया कारिणी शोक रोदन आदि अर्थ क्रिया कारिणी होती है वैसे मूढ़ बुद्धियों को यह जगत शोक मोह आदि देने वाला है जिस पुरुष को कटक कुंडल आदि में अनुगत सुवर्ण का परिज्ञान नहीं है उसको जैसे कनक के, कनक के, के कटक कटक में कटक ही होता है, नहीं होता वैसे ही पुरुष की नगर गृह पर्वत गजराज आदि से व्याप्त वह दृश्य दृष्टि ही है अन्य परमार्थ दृष्टि ुगत ब्रह्म दृष्टि नहीं है जैसे विकृत दृष्टि वालों वालों को आकाश में मुक्तावली यानी मोतियों की माला मोरपंख से आदि और आकार के शोका गोला आदि असत्य होते हुए भी सत्य से प्रतीत होते हैं, वैसे ही अज्ञानियों को यह जगत असत्य होता हुआ भी सत्य सा प्रतीत होता है अहंदा आदि से युक्त इस विश्व को दीर्घ स्वप्न समझो यहाँ पर अपने से अतिरिक्त सत्यजन स्वप्न दृष्टि अन्य स्वप्नदृष्टअनपुरुषों की तुल्य है जैसे वे सत्य है वैसा सुनो कहते हैं सर्वाधिष्ठान शांत निर्देशय सत्य निर्मल अचित्य, चिन्मात्र, अचेत्य सर्वत्र व्याप्त परमाकाश है वह सर्व्यापकशक्तिमात्मक सर्व स्वयं जैसे, जैसे उदित होता है, वहां वहां है। वैसे रहता इस कारण दृष्टा स्वप्नपुर में जिन पुरवासियों को नर रूप से जानता, जानता है वे तुरंत ही उसके नर ही हो जाते हैं। स्वप्न का विकास यानी सुषुम नाड़ी का चिद्र उसके भीतर स्थित राज उसके भीतर स्थित स्वप्नाध्यस्त विपुलाकाश में परिवर्तन और चित्त की वासना के अनुसार तत तत के रूप, का, रूप से विवर्तता विपर्त, को प्राप्त हुआ का जो चित्त चित्त स्वरूप स्वरूप है, स्वरूप है, वही भावित होता हुआ नर यो नाम को प्राप्त होता हुआ हुआ है। सत्य स्वप्रकाश अपरोक्ष चैतन्य के तादात में से जनित संसर्गाध्यास से से नरता की नरतासी होती है अतः चित स्वप्न और संसर्ध्या में अध्यस्त की आत्मा में सत्यता प्रसिद्ध होती है श्री रामचंद्र जी ने कहा मुनिवर यदि जागृत यदि जागृत पुरुष अधिष्ठान की सत्ता से सत्य न हो तो व्यवहार में विसंवाद और कर्म का अप्रमाण्य आदि दोष होंगे इसीलिए वे सत्य हो परंतु केवल माया स्वरूप स्वप्न में कल्पित स्वप्न पुरुष उस प्रकार के सत्य न हो तो क्या दोष है तात्पर्य यह है कि भगवान व्यास ने कहा है कि स्वप्न केवल माया स्वरूप ही है क्योंकि उसकी साकल्यन अभिव्यक्ति नहीं होती इस सूत्र से स्वप्न को केवल माया मात्र कहा है ऐसी स्वप्न में स्वप्न नगरवासी लोग वस्तुतः सत्य नहीं है इस विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मुझसे सुनो श्री वशिष्ठ जी कहते हैं स्वप्न में स्वप्नगरवासी लोग वस्तुतः सत्य नहीं है इस विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मुझसे सुनो अन्य प्रमाण को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है अत्यंत पदार्थ, का प्रत्यक्ष नहीं होता, किंतु स्वप्न पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है अतः वे अत्यंत असत नहीं है सृष्टि के आदि में स्वयं प्रजापति स्वप्न सदृश आभास से संपन्न वे ही अनुभव रूपी हिरण्य है यानी संस्कारी भूत ज्ञान समष्टि रूपी है अतएव उनके संकल्प से उत्पन्न हुआ यह विश्व भी स्वप्न सदृश है इस प्रकार यह विश्व स्वप्न है उसमें उसमें जैसी मेरी दृष्टि में आप सत्य हैं। क्योंकि अपनी सत्यता का आप अपलाप नहीं कर सकते वैसे ही अन्य लोग भी आपकी दृष्टि और मेरी दृष्टि से सत्य हैं। इसी प्रकार स्वप्न में अन्य पुरुषों को भी अपने अपने अनुभव के अनुसार स्वप्न सत्यता सिद्ध है ये नगर और नगरवासी स्वप्न में यदि सत्य न हो तो स्वप्नकार इस जगत में भी वे भी सत्य न होंगे तुम्हारी दृष्टि में मैं जैसे सत्यात्मा हूँ वैसी मेरी दृष्टि में वैसे ही सब सत्य है स्वप्न सदृश संसार में पदार्थों की परस्पर सिद्धि के लिए ऐसी प्रमा है जैसे इस विपुल स्वप्न रूपी संसार में तुम्हारी दृष्टि में मैं सत्य हो और मेरी दृष्टि में तुम भी सत्य हो वैसे ही सारे स्वप्नों में क्रम है श्री रामचंद्र जी ने कहा मुनिवर स्वप्न दुष्टा की निंद खुलने पर दुष्टा स्वप्न पत्तन स्वप्नपत्तन पत्तन होने से वैसा ही रहता है आपके कथन से मेरी ऐसी धारणा हो गई है श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स जैसा आप कहते हैं वह ठीक है सत्य रूप होने से स्वप्नपत्तन पत्तन स्वप्न दृष्टा के जागने पर भी वैसा ही रहता है क्योंकि वह अधिष्ठान सन्मात्र स्वभाव यानी सत्य ही है आपकी शंका रहे श्री वशिष्ठ जी ने कहा आपकी शंका रहे यदि आप स्वप्न के पदार्थों की जागृत जागृत काल के बाहरी देश और काल में अनुवृत्ति नहीं होती इसलिए उन्हें असत्य समझते हैं, तो जिसे आप जागृत मानते हैं, उसकी भी तो अभ्यंतर स्वप्न देश और काल में अनुवृत्ति नहीं होती यानी वह भी स्वप्निक देश काल का पूर्क नहीं होता ऐसी अवस्था में दोनों की स्वप्न समान नहीं है इस प्रकार यह सब स्वप्न और जगत जा, जागृत रूप प्रपंच सत्य नहीं है किंतु अधिष्ठान सत्ता से सत्य सा प्रतीत होता है स्वप्न स्त्री संगम की नाई मिथ्या ही अपने में आसक्ति कराकर जीव को मोहित करता है सब वस्तु देह के अंदर और सर्वत्र विद्यमान है संविद जैसा जानती है वैस, वह वैसा अपने को ही देखती है जैसे कोष में <coughs> जो धन रहता है उसको उसका दृष्टा अवश्य जानता है वैसे ही चिदाकाश में सब कुछ है उसका चिदाकाश ही अनुभव करता है तदुपरांत देवी सरस्वती ने राजा विद को ज्ञान रूपी अमृत की सेक से विवेक युक्त बनाकर उनसे यह कहा राजन यह सब पूर्वोक्त तत्व ज्ञान लीला की प्रीति के लिए ही मैंने तुमसे कहा तुम्हारे इच्छित पदार्थ की सिद्धि हो लीला ने पूर्वोक्त जगन मिथ्यात्व की दृष्टांत भूता मंडप के अंदर तुम्हारी ब्रह्मांड कल्पना रूपी दृष्टिया देख ली है श्री वशिष्ठ जी ने कहा श्रीमान मधुर अक्षरों से युक्त वाणी से देवी सरस्वती ने तुम्हारे इच्छित पदार्थों की सिद्धि हो यह कहने पर उक्त कथन के तात्पर्य को जानने वाला राजा विदुरत ने श्री श्रीदेवी दे, श्री जी से कहा देवी जी मैं साधारण मनुष्य हूँ थोड़ा सा दान दे सकता हूँ फिर भी किसी याचक को मेरा दर्शन हो जाए तो वह निष्फल नहीं जाता आप तो महाफल देने वाली हो फिर आपका दर्शन कैसे निष्फल हो सकता है हे देवी, जैसे मनुष्य एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जाता है वैसे मैं अपनी पूर्वतन देह का त्याग कर दूसरे लोक में शीघ्र जाऊंगा शीघ्र आऊंगा हे माता आपकी शरण में आया हूँ मुझे आप दयापूर्ण दृष्टि से देखिए हे वरदायिनी महान लोगों की भक्त पर अवहेलना शोभा नहीं देती जिस लोक में मैं जाऊंगा उसी लोक में मेरा यह मंत्री और यह अविवाहिता कन्या आवे ऐसी मेरी ऊपर दया दृष्टि कीजिए श्री सरस्वती ने कहा हे पूर्व जन्म के मंडलपति आइए और लीला की भक्ति और भाग्य के अनुरूप पदार्थों की समृद्धि से अत्यंत मनोहर राज्य का आप निशंक होकर भोग कीजिए हम लोगों ने कभी भी याचकों की अभिलाषा का प्रत्याख्यान नहीं किया और न किसी ने उसे देखा ही है बयाली समासर्ग समाप्त। उत्पत्ति प्रकरण सर्ग अभिष्ट राजधानी पर शत्रु पक्ष का आक्रमण और नगर नगरवासियों की विविध चेष्टाओं का वर्णन श्री जी ने कहा राजन इस समय इस भीषण रण में आपको अवश्य मरना होगा और पूर्व जन्म का राज्य आपको मिलेगा यह सब तुम्हें प्रत्यक्ष ही होगा राजन अविवाहित राजकुमारी को और मंत्री को पूर्व जन्म का नगर प्राप्त होगा और आपको शवरूप वह शरीर प्राप्त होगा राजन हम लोग जैसे आए थे वैसे ही जाती हैं। लेकिन आप राजकुमारी और मंत्री मरकर वायु रूप होकर यानी आतिवाहिक देह रूप होकर उक्त पूर्व जन्म के प्रदेश में आओगे यह आतिवाहिक देह की गति मनोरथ की गति के सदृश मंडप के अंदर संवृत्त आकाश में भी सुदूर हो सकती है घोड़े की गति अन्य प्रकार की है गधे और ऊंट की गति अन्य दूसरे प्रकार की है जिसके गण्डस्थल से मतधारा बह रही हो ऐसे की गति दूसरी ही प्रकार की है भाव यह की आतिवाही देह की गति मनोरथ की गति की नाई दूर देश में भी और अधूर देश में भी अदृश्य है अश्व आदि की गति वैसी नहीं है क्योंकि अश्व आदि स्थूल और परिच्छिन्न है मधुर भाषण करने वाली श्री सरस्वती देवी जी और राजा में परस्पर यह वार्तालाप हो ही रहा था कि एक भयचकित पुरुष ने वहाँ राजा के पास प्रविष्ट होकर और ऊंचे स्थान पर खड़े होकर कहा महाराज तरंगाकुल सागर के समान बाण चक्र तलवार गदा और मुद्दरों की वृष्टि करने वाली बड़ी विशाल शत्रु सेना हमारी राजधानी पर चढ़ाई है वह बड़े उत्साह से सम्पन्न है और प्रलय की वायु से उड़ाए गए कुल पर्वतों की शिलाओं के सदृश गदा शक्ति और भूषुणियों की वृष्टि करती है पर्वताकार नगर में आग लगी है उसने अपनी ज्वालाओं से चारों दिशाओं को व्याप्त कर रखा है वह चट चट शब्दों से उत्तम नगर को जलाती हुई तहस नहस कर रही है आकाश में प्रलय काल की मेघ घटा के सदृश धुए के महान पर्वत छाए हुए है मालूम होता है की वे अपनी पूरी ताकत से उड़ने के लिए तैयार हुए गरुड़ हैं। श्री वशिष्ट जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी वह पुरुष राजा से यह सब कह कह ही रहा था की बाहर चितकारों चितकारों से परिपूर्ण बड़ा भारी कोलाहल पूरी ताकत के साथ कानों तक खींचे गए बानों की वृष्टि करने वाले धनुष दनुश, धनुषों का था चिंघार रहे अत्यंत मदोन्मत और बलवान हाथियों का था नगर में चटचट -चट शब्द शब्दों के साथ खूब जल रही आग की ज्वालाओं का था उनकी स्त्रिया और बाल बच्चे जल गए थे ऐसी पूर्ववासियों के महान हाहाकार स्पंदमान, अग्नि ज्वालाओं की प्रज्वालित शिखाओं के धक धक शब्द इधर उधर तैर रहे अंगारों के शब्दों के साथ लोगों द्वारा उच्चारित टंकार उत्पन्न हुआ तदुपरांत दोनों देवियों ने यानी सरस्वती देवी तथा लीला ने मंत्री और राजा विद्रुद्ध ने अपने महल के झरोके से घोर रात्रि में अपने नगर को देखा जिसमें बड़े भारी कोलाहल हो रहे थे वह नगर प्रलय काल में अत्यंत विक्षुब्ध पूर्ण समुद्र के सदृश वेग वाले भीषण हथियार रूपी मेघ तरंगो से पूर्ण शत्रु के दलद, दलबल से भरा था प्रलय कालीन अग्नि से जल रहे मेरू पर्वत के सुदृश खूब चमकदार और आकाश को छूने वाली बड़ी बड़ी ज्वालाओं की शिखाओं से जल रहा था उक्त नगर के के समय दूसरों, दूसरों को डराने के लिए महामेघों की गर्जना के सदृश अपनी डांट फटकार से बढ़े चढ़े कोलाहल से पूर्ण डाकुओं के शोरगुल से भयानक था पुष्करवर्त मेघों के सदृश विशाल और भयावह धुएं के बादलों से उसका आकाश आच्छन्न था आकाश में उड़ रहे और स्वर्ण के सदृश अग्रकांति वाले ज्वालापुंजों से भर ठसाठस भरा था यानी तील रखने को भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ ज्वाला हो इधर से उधर छनक रहे आधे आधे जले हुए काष्ठरूपी उग्र यानी उत्पात सूचक तारो से उसका आकाश चंचल था वहाँ पर ज्वालाओं के परिवर्तन से हुए अनोन्य देश के विनिमय से ग्रोहों के समूह रूपी बड़े बड़े अग्नि के पर्वत जल रहे थे उस नगर में मरे हुए सैनिकों में।, में में से बचे हुए कुछ सैनिकों का नगर प्रवेश हो रहा था जिनमें अंगारे फैले हुए थे ऐसे मेघ छिद्रो से वह नगर उपलक्षित था उन्होंने बड़े हृदय विदारक रोधन के साथ जनसमूहों को जला डाला था ऐसे शत्रुओं द्वारा उस नगर में जोर जोर से गर्जना की जा रही थी वह आग की चिंगारियों और अर्ध चंद्र से अत्यंत निरवकाश था वहां बहुत से शस्त्रों और शिलाओं से अर्ध जले पुरवासियों के झुंड गिर रहे थे रणभूमियों में हाथियों की टक्कर से सूर्य योद्धा चूर चूर हो गए थे नगर के मार्ग भाग रहे चोरों का सिर काटने से उनके द्वारा धन से से आकिरण थे। वहां समूह गिर रहे नरनारियों का हृदय विदारक रोदन हो रहा था जले हुए काट के टुकड़े चटचट शब्द के साथ इधर उधर गिर रहे थे बड़े बड़े आलात आल यानी जले हुए काश्टको को काष्टकों के चक्राकार समूह से आकाश तले ऐसा पड़ता था मानो उसमें सौ सूर्य उगे हो, हो। अंगारों की आग से संपूर्ण पृथ्वी तल व्याप्त था जले हुए के के साथ बांस बड़े-बड़े डंडे शब्द कर रहे थे जले हुए जीवों के करुणा क्रंदन से सब सैनिकों का हृदय दहल रहा था वहां पर राज्यश्री का ऐसा दाह होने पर जबकि केवल धूली ही शेष रह गई थी अग्नि प्रबल और तप्त हुई सर्वभक्षी अग्नि पूर्वोक्त प्रकार से संपूर्ण नगर को घास करने में बड़ी उद्योगशील थी वहां पर अकस्मात ही दैव योग से प्राप्तों सर्व, द्वारा कुंठन से और कठिनतम अग्नि से घर रोदन कर रहे थे असंख्य लोगों के भोजन के लिए पर्याप्त अन्य के अग्नि द्वारा भस्म हो जाने पर वहां पर किसी के अवशिष्ट ईंधन मात्रा में स्प्रोहा हो रही थी तदुउपराजा वीत ने वहां योद्धाओं की तथा उन लोगों का जिनका देखते देखते स्त्री पुत्र घर द्वार आदि सर्वस्व स्वाहा हो गया था और इधर उधर भाग रहे थे वाणिया सुनी उनमें से किसी ने किसी को संबोधन कर कहा खेद है अधिक रसो होने के आदि रस होने से हरे भरे अतएव संताप को दूर करने वाली ऊंची जगह के हमारे घर रूप वृक्षों को या हमारे घर के समीप के वृक्षों को उड़ फेंकने के लिए विपत्ति रूप प्रचंड वायु रण से खड़खड़ खड़ शब्द के साथ आई हाय पहले तुषार की ठंड से ठिठरी हुई बाद में आग की झपटों से झुलसी हुई स्त्रियां हाथियों के शरीरों में लीन हो गयी जैसे की जिन्होंने ज्ञानाग्नि से स्थूल आदि देह जला डाले थे है और त्रिविध संताप दूर करने के कारण हिम से भी शीतल है ऐसी विद्यान महान के मन में लीन होती हाय हाय के केश बंधन रूपी तिनकों में लगी हुई और वीर रूपी वायु द्वारा फेंकी गई शस्त्राग्नि सूखे हुए पत्ते के ढेर की नाई जलती है देखो आवर्तो से और नदी के प्रवाह भेदों से विशाल ऊपर के हो। ऊपर को बहने वाली धुम्र रूपी यमुना आकाश गंगा से मिलने के लिए दौड़ी जा रही है देखो यह ऊपर को जाने वाली धूम्र नदी जल रहे हैं और चिंगारिया की चिंगारिया ही बुद्ध बुद्धों की तरह प्रतीत हो रही है विमानों से यात्रा करने वाली देवता गंधर्व आदि को अंधा बना रही है हे पुत्री इस बेचारी के माता पिता भाई जमाई और दूध पीने वाले बच्चे इस घर में जल गए है इसे भी अग्नि के न रहने पर भी, भी, रहने पर भी आ, उनके विरह रूपी अग्नि में जली हुई ही समझो जल्दी निकलो तुम्हारा अंगार की नाई जला हुआ यह घर प्रलय काल में सुमेरों की नाई अपने स्थान से गिरने के लिए तैयार है अहा बाण पत्थर शक्ति भाले प्रांस तलवार और शस्त्रास्त्र झरो जाल रूपी संध्या कालीन मेघ में टिड्डियों की नाई घुस रहे हैं जैसे समुद्र में जल प्रवाह खूब धड़कती हुई ज्वालाओं से युक्त बढ़वानल में प्रवेश करते हैं वैसे ही मारे भय भय के आकाश में उड़ने की इच्छा करने वाली नगरी नगरी में शस्त्रास्त्रो की वृष्टिया प्रवेश कर रही है अग्नि की ज्वालाएं ऊंचे ऊंचे महलों के शिखरों में स्थित बड़े बड़े मेघों को धुआंसा बना रही है नगरी में सजल तालाब बावड़ी और उद्यान आदि रागियों के हृदय की नाई सूख रहे हैं हाथी चिंघाड़ते हुए इन वृक्ष पंक्तियों को ये हमारे बंधन स्तंभ के सजातीय है इस रोष से मानो कटकट -कट शब्द के साथ गिरा रहे हैं। घरों के आसपास के वृक्षों के फूल फल और लता आदि जल गए हैं। उनमें शोभा नाम मात्र को भी नहीं रही है वे उन गृहस्थों की नाई जिनकी की सर्वस्व जल गया है दीनता को प्राप्त हो गए है हाय माता पिता से बिछड़ने बिछड़े हुए घने अंधकार में अपने घरों को खोज रहे बालक बारों से परिपूर्ण सड़कों पर दीवार से गिरने से मर गए हैं। रणभूमि में वायु से उड़ाए गए और अंगारों को बरसाने वाले घर के छप्पर से हथिनिया भीषण चिंघाड़ के साथ डरती थी हाय हाय बड़ा कष्ट है किसी पुरुष के तलवार से कटे हुए कड़े उल्मी काट से युक्त कंधे में वज्र की नाही यह यंत्र गिरा हाय हाय व्याकुल हुए भीषण गाय घोड़े भैंस हाथी ऊंट कुत्ते सियार और भेड़ों ने मार्ग को रोकने वाले युद्धसा आरंभ कर दिया है जरा देखिए तो सही जलबिंदु जलबिंदु समूह रूपी भ्रमरो से परिवेषित अतव पटपट शब्द करने वाले वस्त्रों से युक्त और हाथ, पैर और मुह रूपी मुहरूपी कमलों से बनी हुई स्त्री रोती हुई जाती हैं। देखो अशोक के फूलों की कांति को धारण कर रही ज्वालाओं के की लपटो, लपटे स्त्रियों के अलकों को ऐसी चाट रही है जैसे ऊट लटकी हुई पेड़ों की शाखाओ को या दैवात उसमें लटकी हुई सर्पिणियों को चाटता है हाहा खेद है अग्नि की शिखा मृग के नेत्रों के तुल्य नेत्र वाली नायिका की भ्रमरों के परों के सदृश काली नेत्रियों पर जैसी कोई कुमारगों में विश्राम ले रहे ले वैसे विश्राम लेती है स्वयं जल रहा भी पुरुष अपने स्त्री पुत्र आदि के बिना घर से नहीं निकलता ओह बड़ा खेद है कि प्राणियों का स्नेह बंधन कटना कठिन है जिसने बल के वेग से जल रहे अंगारों से सना हुआ अपना बंधन स्तंभ तोड़ डाला अतएव उसको खींचने के समय जिसकी सूंड जल गई थी ऐसे हाथी क्रोध से भागकर लोगों को पुष्कर देने वाले यानि कमल देने वाले तालाब में जाकर वहाँ डूब गया धुआं मेघों के मार्ग में यानी वृष्टि करने के अधिकारी आकाश स्थान में पहुंचकर और मध्य में चंचल अग्निज्वाला रूपी तड़ित लता से युक्त होकर जल रहे अंगार रूपी बाणों की वृष्टि करता है राजन आकाश में जिसमें चिनगारिया चमक रही हैं, आवर्त किसी सी हो रही है शिखर रूपी तरंगे उछल रही है ऐसा धुआं आकाश में रत्नों से भरा हुआ आवर्तों से व्याप्त और तरंग मालाओं से घिरे हुए समुद्र की तुल्य प्रतीत होता है ज्वालाओं की कोटियों के प्रकाश से उज्जवल हुआ आकाश ऐसा प्रतीत होता है मानो मृत्यु मृत्यु ने मृत्यु ने उत्सव के लिए कुमकुम केसर से रंगा हुआ संदूक दिशा रूपी बहु बहुओं को दिया है सच, सच्चारित्र्य से विपरीत यह बड़ा अनुचित हो रहा है कि हाथों में आयुध लिए हुए शत्रु शत्रु द्वारा राज का भी पकड़ी जा रही है द्वारा भी पकड़ी जा रही हैं इन राजणियों की दशा का क्या वर्णन करें ये मार्ग में खूब फलों की वृष्टि करने वाली चंचलमालाओं और पुष्पराशियों से युक्त है अध चला के इनके वक्षस्थल और स्तन पर बिखरा है आयु के कारण फरफरा रहे वस्त्र से इनकी कमर और जंघाएं कुछ खुली दिख रही है गिर रहे मानिक के जडित कड़ो से इन्होंने पृथ्वी मंडल को आच्छ कर दिया है इनके टूटे हुए हारों के हारों से निर्मल मोती बिखर रहे हैं। इनके पहले कभी न देखे गए मंडल के समीप में उदित हो रही स्वर्ण कांती दृष्टि गोचर होती है कुर्री के शब्द की नाई कर्कश इनकी रोदन ध्वनि से रन का शब्द फिका पड़ गया है। धारावाहिक रूप से निरवच्छिन्न निकली हुई रोदन ध्वनियों से इनकी पेट की पसलियां टूट सी गई है अतएव ये इस समय क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है इसका विवेक करने में असमर्थ है इनके ये इनके ये कहीं भाग न जाए इस भय से एक दूसरे से बंधे हुए हाथ रक्त कीचड़ और आंसुओं से सने हुए हैं काक में हाथ डाले हुए पुरुष इन्हें जबरदस्ती ले जा रहे हैं। इस संकट के समय कौन हमारा प्राण करता होगा यो कांतर दृष्टियों से नील की वृष्टि कर रह, रही है इन्होंने दया से अपने पक्ष के सैनिकों को रुलाया है भसीडे के समान स्वच्छ और निर्मल जंघामूल से जो कि स्वच्छ वस्त्रों के अंदर कुछ कुछ दिखलाई दिखाई दे रहे हैं आकाश नलिनीसी प्रतीत हो रही है इनकी मालाएं वस्त्र आभूषण और अंगराग सभी अस्थिर है लंबी लंबी और चंचल अलकलताए अलक यानी केश आंसुओं से सनी हुई है या आनंद यानी विषय सुखरूपी बंदरा चल से जा रहे काम रूपी सागर से उत्पन्न हुई मानो राजाओं की मूर्ति मती संपत्तिया है अथवा राजा अर्थात चंद्रमा उससे युक्त लक्ष्मीया है